अब ईश्वर श्रेष्ठ द्वैत कह दिया जीव श्रेष्ठ द्वैत का विभाग करके बताते हैं जीव द्वैतम तु शास्त्रीय जीव द्वैत शास्त्रीय शास्त्रीय द्विधा शास्त्रीय बोधना द्विधा उपदास्त्रीय जीवद शास्त्रीय द्विधा दो प्रकार है जीव श्रेष्ठ द्वैत है जीव द्वैत एक शास्त्रीय एक अशास्त्रीय शास्त्रीय क्या है अशास्त्रीय क्या है स्वयं आगे बताएंगे दो प्रकार है जीव श्रेष्ठ द्वैत दोनों में से शास्त्रीय आ तत्व अवबोधनात् अवबोधनात्त शास्त्रीय द्वैत को ग्रहण करें कब तक आ तत्व से अवबोधनात् तत्व बोध पर्यंतक तत्व से अबबोध ज्ञान तत्व आत्म तत्व जीव स्वरूप का अवबोध साक्षात्कार होने तक शास्त्रीय द्वैत को ग्रहण करे आवश्यक है उससे ही आत्म ज्ञान होता है तत्व ज्ञान होने तक शास्त्रीय द्वैता आवश्यक है ठीक है जीवेति अपि सदा है यमेव उपा, उपादी दो प्रकार द्वैत कहा जीव है क्या दोनों प्रकार भी हमेशा त्याग करना है सदा है उत्तर देते नेत्या नहीं ऐसा नहीं दोनों का त्याग नहीं करना अभी तो एक तो ग्रहण करना है उपादित आदित आधान करे ग्रहण करे कौन शास्त्रीय किसको ग्रहण करना शास्त्रीय द्वैत को कब तक आ तत्व से अवबोधना पर्यतम तत्व ज्ञान होने तक शास्त्रीय द्वेतों को ग्रहण करे वो तत्व का साधन है इसलिए दोनों द्वेतों में शास्त्रीय द्वैत का आवश्यकता है तत्व ज्ञान तक शास्त्रिया अभी शास्त्रीय द्वैत क्या है अभी अभी कहेंगे अशास्त्रीय द्वैत शास्त्रीय द्वैत दो प्रकार है शास्त्रीय द्वीता क्या है स्वयं कहते है शास्त्रीय द्वैतम इतिहास इत्याकांक्ष आह शास्त्रीय द्वैत क्या है इस आकांक्षाओं पर कहते हैं आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रियं मानसं जगत बुद्धे तत्त्वे तत्त्वे बुद्धे शास्त्रियं मानसं जगत शास्त्रीय मानसम जगत मानस जगत का कहने का अभिप्राय जीव सृष्ट द्वित है जीवसृष्ट द्वित में कोई मानस है जीवसृष्ट द्वित में कोई मानस है या नहीं है और दूसरा है मानस ही है, है। जीवसृष्ट द्वेत मानस ही है बाह्य प्रपंच ईश्वर श्रेष्ठ द्वैत जीव श्रेष्ठ द्वैता mm -hmm. मानस है चलिए मानसम जगत कहने का अभिप्राय जीव श्रेष्ठ द्वैता शास्त्रीय जो द्वैत है क्या है आत्मा ब्रह्म विचार आख्यम आत्मा ही ब्रह्म उसका विचार है आख्या विचार नामक शास्त्रीय मानस द्वैत है आत्मा ब्रह्म है ऐसा विचार ही ये भी द्वैता है वो शास्त्रीय है शास्त्र से श्रवण विचार क्या है श्रवण मनन निदिध्यासन ध्यान श्रवण करना फिर मनन करना निदिध्यासन करना ये विचार है विचार शब्द से तीनों को कहते हैं श्रवण मनन निदिध्यासन ध्यान तीनों ही विचार है वही शास्त्रीय द्वैत जिससे तत्व ज्ञान होता है बुद्धे तत्व तत्व बुद्धे तत्व का ज्ञान हो गया तत्व है यम तत्मत द्वैत भी त्याज्य है ऐसा इति अनुशासन स्त्रु का अनुशासन है का सात्र ज्ञान, ज्ञान हो गया तो देती क्या शास्त्रीयता नहीं शास्त्रीय तो आत्मज्ञान के लिए ही है बुद्धे तत्व बुद्धे ये भी बुद्ध धातु का बुद्ध धत् से बुद्ध बनने के लिए क्या प्रत्यय होगा बुद्ध बनाने के लिए बुद्ध धत् से बुद्ध बनाने के लिए क्या प्रत्येक होगा तो प्रत्यय निष्ठा क्या सूत्र है निष्ठा सूत्र है निष्ठा सूत्र से तो प्रत्यय होगा बुद्ध तो, फिर वही प्रक्रिया जैसा तो जैसे बुद्ध बन जाएगा सप्तम बुध्ध तो बुद्धे बुद्धे का ज्ञाते बुद्धे तत्ते तत्व हेयम हेयम कोई बना सकते हो मैं कितने बार बता हेयम कोई बना सकते हो बना सकते हो अच से ये ऐसा बोलना जैसे कोई सुने और समझ रहे। असम हा के आकार हो जाएगा के त्यागे है अजंत है यत् यत प्रत्यय करना हा अग्र आगे सूत्र लगा ईदी ये हा के आकार भी होगा ही ही यह हो गया को कार्य को सार्वभा सूत्र से गुण होगा क्या बन जाएगा या यादर खाना इसको कितने बार बोला है यादर खान अचुअ्यम क्या त्याज्यज तत् क्या है मानस जो शास्त्रीय द्वैत शास्त्रीय द्वैत तत्व ज्ञान होने पर त्याग करना ऐसा श्रुति का अनुशासन है ठीक है आत्मती ब्रह्मो विचाराख्यम श्रवणाधिकम तास्त्रीय मानस जगत प्रत्येक ब्रह्म है जो अपना स्वरूप प्रत्येगात्मा तम पद का लक्ष्यर्थ है वही ब्रह्म है तक है उसको वही करना। विचार करना विचाराख्य क्या है श्रवणाधिकम श्रवण मनन निधि वही शास्त्रीय मानसम जगत जीव सुनो आ तत्व से अवबोधना अनुपन्नम अभी शंका करते कहा गया शास्त्रीय द्वे को तत्व ज्ञान होने तक रखे आगे रखना है आगे क्या करना है त्याज्य तो ये कहते ठीक नहीं तत्व ज्ञान होने तक ही रखना ये तो अनुपपन्न अनुपन्न प्रमाणिक नहीं है क्योंकि ऐसा कहा गया है क्या कहा गया आस आसुभ तेरा मृत कालम आसुभ तेरा मृत कालम नये वेदांत चिंतया आसुक्ते राखते है, है। सोन्य तक वेदांत चिंताया कालम नियत वेदांत चिंतन करके समय को कटाए समय बिताने किस प्रकार वेदांत चिंतया वेदांत चिंतना कितने समय करना है आसुप्ते हे कब तक तो करना है सोन्य तक जोर से नींद लगे तब तक वेदांत चिंतना नहीं की समय हो गया लेट जाओ ऐसा नहीं बैठ कर चिंता नो निध जोर से आई तो लेटो नहीं तो चिंतन करो ऐसे महापुरुष पहले निश्चय ऐसे तो बैठ कर चिंतन करते नींद जोर आएगा तो लेटेंगे नहीं तो ऐसे बैठ रहेंगे आ सकते सोने सु, सु, तक चिंतन करो कितने दिन कितने साल करना है आमृत कितने दिन करना है मरने तक आ कालम है काल चिन्तया तो, तो मनने तक वेदांत चिंतन से काल लेने के लिए कहा गया और आप कहते पर उसको छोड़ दे विचार को छोड़ दे सवर्ण मनन दिदासन त्याग कर दे ये तो ठीक नहीं हुआ ये तत्वाद ऐसा संक से कहते बुद्धे तत्व तत्व तत्व तत्वे बुद्धे लक्षण साक्षात तत्व क्या है तस्य भाव तत्व तत्व ब्रह्म का स्वरूप है जीव ब्रता है ब्रह्मत्मिक लक्षण तत्व है ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य एक स्वरूप तत्व बुद्धे का अर्थ साक्षात्ते साक्षात्कार हो जाने पर क्या करना है तत्व तत्कार था? क्या अर्थ है शास्त्रीय द्वैत तत्थ शास्त्रीय द्वैतम है यम त्याज आगे तरी आसुप्ते है वाक्य से क्या गति रीति फिर कहते यदि त्याग कर देना है तो आसते राम कालम जो वाक्य है उसकी क्या गति होगी ये तो कहे सुन तक सोने और मनने तक वेदांत चिंतन करो ऐसा शंका उन ऐसी उत्तर देते है इति पूर्वार्धे प्रदानस्य अतो अतो न न भावः भावः ये श्लोक के पूर्वाध मचि दवसर न अवसरं अवसरं न दद्यात् थोड़ा सा भी अवसर नहीं दे काम आदि ना मना काम का काम क्रोध राग द्वेशादि का अवसर थोड़ा से भी मनाग मनाका थोड़े से भी अवसर कभी नहीं दे थोड़ा खाली समय रहेगा ये काम क्रोध ये सब आलस्य प्रमादी घेर लेगा जबरदस्ती थोड़ा सा भी अवसर नहीं दे चिंतन करके समय का सदुपयोग करो तब तो ठीक है यदि नहीं करके थोड़े समय छोड़ दिया ओ काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये सब घेर कर दबा देते हैं इसलिए नावस किंचित काम आदि का अवसर थोड़ा सा भी सद अपनी नहीं दे ये पूर्वार्ध में कहा है क्या कहा गया है काम अवसर प्रदान से निशिधा काम क्रोध आदि के अवसर मौका देने का निषेध किया गया थोड़ा सा भी, थोड़े से भी चिंता नहीं करे तत्परता इसलिए आसुते आसुतेम कालम का अभिप्राय है काम क्रोधादी को समय नहीं दे इंद्रस्य इंद्रस्य अर्थो अर्थे व्यवस्थितो हो तय तभी परिपंथी इंद्र के विषय में राग द्वेश मार्ग विरोधी उसके अधीन में नहीं हो इसलिए काम क्रोध आदि को भी थोड़ा सा भी अवसर नहीं दे इसके निषेध करने के लिए तो फिर क्या करेंगे ऐसे ही चिंतन करते रहे सौ तक मन तक यदि ज्ञान साक्षात्कार हो गया तो उसके लिए आगे काम क्रोध आदि का अवसर स्वतः नहीं है इसलिए इसके लिए कहा गया अतो न कहा अनुपति आसुभ तेरा ज्ञान नहीं हुआ तो मन तक भी चिंतन करो साक्षात्कार हो गया तो साक्षात्कार होने के बाद वो चिंतन करने की आवश्यकता नहीं वो साक्षात्कार हो गया निश्चय हो गया उसके बाद उल्टे चिंतन करे तो भी कुछ नहीं होगा शांत निश्चित रह गया एक बार साक्षात्कार हो गया साक्षात्कार ज्ञान हो गया आगे और कुछ आवश्यकता नहीं तब तो जीवन मुक्त है, है ठीक ये मुता हो गया ओम। तद्धेयत्व तद्धेयत्व प्रतिपादन प्रतिपादन तस्य तस्य दकारे आगे तद है, है एक ध आ गया बोलो कैसे ध आ जाएगा सूत्र क्या सूत्र क्या है अन्य हो श्याम ह हो गया तध्यय तेयत्व प्रतिपादन परा बोध के पश्चात शास्त्रीय द्वैयत्व को त्याग करना है इसको प्रतिपादन करने वाले श्रुतिर उदाहरती श्रुति क्या विभति है श्रुतिर उदाहरती कोई भी किसी का लो है द्वितिया बहुवचन है श्रुति श्रुति कर स्वीकार उदाहरती मति शब्द जैसे बनेगा मतीहरती सुती श्रुतियों को उदाहरण देते है शास्त्र मेधावी अभ्य पुनः परमं ब्रह्म परमं ब्रह्म विज्ञा उत्ताथो सृजेत सृजेत सृजेत परमं ब्रह्म शास्त्रण्यधी मेधावी शास्त्राण्यधी विवेकी शास्त्रों का अध्ययन करके आदित्य है पुनः पुनः पुनः पुनः अभ्य अभ्यास करके परम ब्रह्म विज्ञा अध्ययन किया बार बार मनन निधि आसन किया फिर साक्षात्कार हुआ परम ब्रह्म विज्ञा परम ब्रह्म विज्ञा ज्ञान करके धत्प हो गया यह हो गया विज्ञान साक्षात्कार करके तानी, तानी उल्कावत, उल्का उल्का है लकड़ी में जलाया अग्नि अग्नि जो कार्य ले लिया लकड़ी को फेंक देते इस वह जैसे लकड़ी जला दिया अग्नि कार्य ले करके इसी प्रकार शास्त्राणी अथवाजेत त्याग कर दे इसे कहा गया है बोलो शास्त्रण्य मेधावी अभ्यसुन परम ब्रह्म विज्ञा उत्तु ग्रंथमभ्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्पर पलालिव धान्य थी त्यजेग्रंथमशेष मेधा भी ग्रंथम अभ्य ग्रंथ का अभ्यास करके ज्ञान विज्ञान तत्पर है ज्ञान है शास्त्र ज्ञान विज्ञान है साक्षात्कार ऐसे तत्पर होकर के ज्ञान विज्ञान तत्पर साक्षात्कार हो ज्यान ज्यान तत पर हुँ। हुँ जाने पर धान्यार्थी पलाल में वो धान काट कर लाते हैं पलाल के साथ पराल कहते हैं धान निकाल देने से पलाल को हटा दे, हट दे देते हैं जो धान्य चाहता है और धान निकल जाने पर फिर पराल को रखता है पराल को गो खिलाने के अलग रख देते निकाल लिया उसको अलग कर दिया ऐसे पराल को छोड़ देते हैं, इसी प्रकार ग्रंथम अशेष संपूर्ण ग्रंथ का त्याग कर दे कब? साक्षात्कार होने के बाद पहले नहीं साक्षात्कार होने तब रखे तब साक्षात तो छोड़ दे बोलो तो ये तमे धीर वि जु ब्राह्मण नानुध्या शब्द वाचो विज्लापनि नानु वेकी तमेव विज्ञा तम परमात्मा न उसको जान करके शास्त्र से समझ करके प्रज्ञा कुरित तो ब्राह्मण ब्रह्म जिज्ञासु जो साक्षात्कार करना चाहते मूख्यू शास्त्र समझ करके फिर प्रज्ञा उसकी भावना निधि बार बार करे साक्षात्कार होने तक निधि करे बहुन शब्द नान्या बहुत शब्द नहीं पढ़े देखो नान्यायात कहकर क्या कहते बहुन शब्दार्थ बहुत शब्द नहीं पढ़े कहने का क्या अभिप्राय जो ज्ञान का साधन उसको अध्ययन करे बहुत शब्द नहीं पढ़े बहुत शब्द क्या है व्याकरण जितने आवश्यक पढ़ लिया न्याय मीमा जितना आवश्यक पढ़ लिया और खाली मीमा पढ़ते जाओ बहुत ग्रंथ है खाली न्याय पढ़ते जाओ बहुत ग्रंथ है व्याकरण में पीछे पढ़ो बहुत ग्रंथ है तो वेदांत के लिए जितना आवश्यक समझ लिया और आगे बहुत नहीं पढ़े बहुत शब्द नहीं पढ़े अनात्मा प्रतिपादक को ज्यादा नहीं पढ़े बहुत शब्द दिया बहुन शब्दांत इसको समझना नहीं तो कोई बिल्कुल कोई कहते नानु ध्यान बहुन शब्द नहीं पढ़े तब नहीं करो कोई कह रहा है क्या श्रवण करना स्वती कधी छोड़ दो छोड़ दो कब साक्षात्कार होने के बाद छोड़ देना और शब्द पढ़ने के लिए किसको निषेध करते है वेदांत वाक्य का श्रवण करे पढ़े वाचो विज्ञापन क्यूँकी वाणी का विज्ञापन है बहुत पढ़ेंगे शब्द वाणी के लिए मन के लिए क्लेश कारक है इसे ज्यादा ग्रंथ के विषय नहीं पढ़े थोड़े जितने आवश्यक करके मुख्य प्राप्त करने के लिए तब तक साक्षात कर करने के उसे में ही चले बहु शब्द के पीछे नहीं पड़े वाचो तमे वही कम विजानीथ चो यछेद्वानसी इदय श्रुतुटा तम एव एकम बिजानी था तम परमात्मा एक परमात्मा को ही जानो अन्यवाच भी था अन्य शब्द को छोड़ दो केवल उसको जानने के लिए सवर्ण मनोनिधि करो अन्य सब छोड़ दो येद वांग मनसी प्राज मनसी सप्तमयत है छात्र दीर्घ है ऐसे श्रुति में है कठो पुनिषद बाकी है वांग मनुष्य मन में वाणी सब इंद्र को नियमन कर दे इंद्र व्यापार को छोड़ करके मन में रहे मन भी आत्मचिंतन करे सब वाणी दिया उपलक्षण इंद्र व्यापार छोड़ दे मन में, मन में उसको न कर दे। फिर मन से आत्म चिंतन करे इत्यादि श्रुत है स्पूटा इत्यादि श्रुति स्पष्ट है तमे भी आत्मा को जानो उसको जानने के लिए जितने चाहिए श्रवण मन आसन यही साधन अंतरंग साधन है वही करते रहे साक्षात्कार होने तक साक्षात्कार हो जाए तो शास्त्र आदि की कोई आवश्यकता नहीं है ठीक है तमे वैकानी थे वैकम जान थो विमुच अमृत से तम एवं एकम विजानी थोक एक उसको जानो इसी वाक्य ऐसी जो श्लोक में आया है ये मुंडक उपनिषद का वाक्य है उसको पढ़ा है तम एवेकम जान था आत्मा अन्यवाच बिमुच अमृत से सेंतु ये अमृतत्व तो का सेतु है साधन है इसे आत्मा को जान आत्मज्ञान ही मुख्य का साधन है ये श्रुति ही अर्थ पटिता अर्थ से पढ़ी गई श्रुति ये श्लोक में त्या त्या त्या देत जीव कितने प्रकार का दो प्रकार दो प्रकार में से शास्त्रीय द्वैत का निरूपण हुआ शास्त्रीय के द्वैत् को रखना कब तक आ तत्त से तत्त्व ज्ञान साक्षात्कार होने तक शास्त्रीय द्वैत् की आवश्यकता है उसके पश्चात को त्याग कर दे त्याग करने के लिए उदा, उदाहरण श्रुति वाक्य दे दिया अभी अशास्त्रीय द्वैत द्वितीय है अशास्त्रीय अशास्त्र का अंतरभेदे अशास्त्री दीव्र मंदमती काम क्रोधा तीव्र मनोराज्य थे तर अशास्त्रीय द्वैत भी दो प्रकार है एक तीव्र है एक मंद है तीव्र मंदम ये द्विता दो प्रकार कौन हुआ अशास्त्र द्वित तो। तो। उसमें तीव्र क्या है काम क्रोधादिकं काम क्रोध हमारा ये तीव्र है और तथा इतरत अन्य है कौन मंदम मनोराज्यम मनोराज्य मन बैठे कर कुछ ना कुछ चिंतन करते ये भी द्वैत है अशास्त्रीय है अशास्त्रीय उदाहरती कामेति काम क्रोधादी हो गया तीव्र मनोराज्य इतरत इतरत करता अर्थम मंदम मंदम और तीव्र ये अशास्त्रीय द्वित ये दोनों को ही छोड़ना है कब छोड़ना है तत्व के पश्चात पहले वो पहले ग्रहण करे शास्त्रीय शा द्वैत तत्व ज्ञान होने पर त्याग करे और शास्त्रीय शा द्वैत को पहले से पूरा त्याग करे तभी ज्ञान होगा एवं